कत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ बाओ हाँ हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ धड़कनों ने सुनी एक सदा पाव की धड़कनों ने सुनी एक सदा पाव की और दिल पे लहराई आंचल की सी और दिल पे लहराई आंचल की छाऊसी खाभ हाँ हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ हो देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे मिल जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार पिछले कुछ हफ्तों से एक सवाल दिमाग में उठ रहा है आप सोचते होंगे कि हर बार कोई सवाल दिमाग में उठता है और मैं आपसे बात करता हूं सवाल के बारे में नहीं नहीं ऐसा नहीं है देखिए जब दोस्तों से बात करना थोड़ा सीमित होना तो उसके बारे में थोड़ी बहुत विचार करके रखना अच्छा होता है आखिरकार हम यूं ही तो बात करते नहीं हम जब बात करते हैं तो अब वो उम्र तो न रही कि जब हम बेफजूल की बातें करते रहे अब शायद वो उम्र आ गई है कि जब बात करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं विचार कर लेते हैं क्या सचमुच में आपको क्या लगता है कि जब मैं आपसे बातें करता हूं तो वास्तव में कुछ विचार करने के बाद करता हूं नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सच बात तो यह है विषय जरूर मैं तय कर लेता हूं और उस विषय को तय करने के बाद आपसे बात करता हूं हां तो अब मैं आपको बता बताइए रहा था कि मेरे दिमाग में सवाल क्या आया सवाल यह आया कि आखिरकार मैं किस अधिकार से अपने मन की बात आपके साथ कह देता हूं शेयर कर लेता हूं आखिरकार वो क्या चीज है जो मुझे आपको यह बताने पर मजबूर करती है कि मैं क्या सोच रहा हूं सच बात तो यह है साहब कि यह अधिकार यह हक एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम हर बार ये सोचते हैं कि हमको यह हक है कि हम ऐसा करें हमको यह अधिकार है कि हम ऐसा पाएं मगर क्या सचमुच में वो अधिकार हमें किसी ने दिया है या हमने वो अधिकार स्वयं ले लिया है और अगर हमने वो अधिकार स्वयं ले लिया है तो अगले ने अगर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया हमारे अधिकार लेने पर तो तो साहब बात वो बढ़ जाएगी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली तो सवाल ये उठता है कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना ये तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया तो आखिर हम हक अधिकार ये सब बातें जब करते हैं ना तो उस वक्त हम क्या सोचते हैं देखिए साहब मेरा अपना ख्याल ये है कि जब मैं हक और अधिकार की बातें करता हूं ना तो उसके साथ में मेरे कुछ एजमशन भी होते हैं अब मैं आपको अपने एजम्पन के बारे में बताता हूं और आप उन एजम्पन्स के बारे में अपने स्तर पर सोचिए। देखिए मेरा पहला एक्सम्पन तो ये होता है कि ये अधिकार जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यह अधिकार अगले ने मुझे दिया हुआ है यानी कि वो अधिकार मेरे पास है और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं अब सवाल यह उठता है कि जब मैं ये एज्यूम कर लेता हूं तो यहां पर क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी कभार अपने उस एज्शन की सत्यता को चेक कर लूं। आखिरकार अगले ने अगर मुझे अधिकार दिया है तो क्या मुझे यह कंफर्म नहीं करना चाहिए कि भाई साहब ये अधिकार जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं यह अधिकार आपको मिला कैसे दिया किसने मतलब हमने अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं एग्जाम्पल है पति पत्नी के रिश्ते में आप बहुत से अधिकार स्वीकार कर लेते हैं दोनों की ओर से पति की ओर से भी पत्नी की ओर से भी दोनों की ओर से अधिकारों का स्वीकृति हो जाती है दोनों मान लेते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि आपने अधिकार मान लिया कि भाई आप बिस्तर पे गीला तौलिया छोड़ देंगे और वो चूंकि ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आप गीला तौलिया छोड़ने की आदत बना लिया आपने आपके कपड़े सुबह जब आप नहाकर निकलेंगे तो आपके कपड़े निकले हुए रहेंगे कभी शायद शुरू में ये ऐसे कपड़े आप निकाल दिए गए होंगे शायद उस वक्त नई शादी हुई हो तो ये बात हुई हो कि भाई चलो कपड़े निकाल देते हैं पत्नी ने सोचा होगा आपने उसको अपना अधिकार मान लिया तो साहब वो अधिकार आपको दिया किसने आपने कभी पूछा उसको चेक किया और अगर जो चेक नहीं किया तो क्यों नहीं किया मैं आपको अपने बारे में बताता हूं देखिए मेरा एक मतलब घरेलू नियम है कि मैं बाहर जब जाता हूं तो अपनी पत्नी से बता कर जाता हूं ये आदत आज की नहीं है ये बहुत बचपन की आदत है कि जब घर से बाहर जाते थे तो किसी ना किसी को यानी माता पिता होते थे तो उनको बता देते थे अगर छोटा भाई घर में है तो उसको बता देते थे या कोई होता था तो उसको बता कर जाते थे विवाह हो गया पत्नी आ गई उसके बाद में हमारे एक दोस्त इस वक्त हंस रहे होंगे वो कहेंगे कि साहब ये अनुमति लेकर जाते हैं मगर अनुमति की बात नहीं है मुद्दा यह है कि आप बताकर जाते हैं अब यहां पर होता यह है कि अब अगर मैं बिना बताए कहीं चला जाऊं तो हमारी पत्नी नाराज हो जाती है कि भाई साहब ये आपने बताया भी नहीं कि आप कहां चले गए सवाल यह है कि उनके परिवार के बाकी लोग कोई भी कभी भी कहीं भी चला जाएगा उसको बताने की जरूरत नहीं है परंतु मुझको बताने की जरूरत है क्यों क्योंकि शायद मैंने यह अधिकार उनको दे दिया फोन आते तो नॉर्मली यह होता है कि जब फोन आया बात हो गई तो आप पूछ लेते किसका फोन था इसका सीधा जवाब तो यह हो सकता है कि आपसे मतलब परंतु शायद कभी शुरुआत से ही ऐसा हो गया कि जब फोन पर बात हुई तो बता दिया गया कि भाई किसका फोन था और उसके साथ में यह भी बता दिया गया कि भाई फलाने का फोन था अब जब आपको पता चल गया कि फलाने का यह दोनों तरफ दोनों पक्षों से होता है जब आपको पता चल गया कि फलाने का फोन है तब आपने सलाह देनी शुरू की कि भाई उन्होंने क्या कहा आपने उसका क्या जवाब दिया या आपने क्या कहा उन्होंने क्या जवाब दिया वगैरह वगैरह आप जानते हैं यहां पर झगड़े की शुरुआत हो जाती है झगड़े की शुरुआत इस बात से हो जाती है जब आप यह सुझाव देने लगते हैं कि अगर भैया उन्होंने ये कहा था तो आपको यह बताना चाहिए था तो अगला आपसे यह बोलता है कि श्रीमान आपको बताने की जरूरत क्या है मैंने जो उचित समझा मैंने बता दिया और आपका इससे क्या लेना देना है यह तो सीधी बात है ना इसमें कोई गलत बात तो कहीं नहीं जा रही है मगर आप बहुत हर्ट महसूस करते आपको बहुत आहत हो जाते हैं कि श्रीमान को यह जवाब दिया कैसे गया अब साहब मैं आपको सही बता रहा हूं हमारे घर में अनेकानेक बार कलह की शुरुआत यहां से हुई आप अपने घर में देख लीजिए तो यहां पर सवाल यह उठता है कि साहब ये अनुमति दी किसने थी और क्या यह अनुमति किसी ने मांगी थी अब आपको इस पे एक और बात बताऊं। अक्सर आप किसी से पूछते हैं कि भाई साहब कैसे हैं और नब्बे नब्बे क्या पिचानवे निन्यानवे प्रतिशत बार जवाब यही आता है ठीक है मगर एक प्रतिशत जवाब यह भी आ जाता है कि ठीक नहीं है क्यों अगला सवाल आपका होता है क्यों तब कोई एक दुख भरी दास्तान आ जाती है कुछ घरेलू झगड़ा कुछ स्वास्थ्य कुछ दफ्तर का झगड़ा कुछ पढ़ाई की मुसीबत कुछ ना कुछ कहानी और आप उस कहानी को सुनकर के और उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं या अपनी कोई सुझाव सलाह मशविरा देखिए हम लोगों की तो आदत है ना हमारे पास तो दूसरे के लिए हर समस्या का समाधान मौजूद है आप वो भी दे देते तो यानी कि पहली बात तो ये कि अगले ने आप पर अपना अधिकार मान लिया कि वो आपको अपनी दुखभरी दास्तान सुना सकता है दूसरी तरफ आपने अपना अधिकार मान लिया कि भाई साहब जब वो अपनी दुखभरी दास्तान सुनाएगा तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे तो आपने भी एक अपना अधिकार का यानी अब देखिए अधिकार दोनों ओर से चल रहे हैं और ये हक की बात दोनों में से किसी ने भी कभी आधिकारिक रूप से यानी कि पूछताछ करके कि भाई साहब क्या मैं बता सकता हूं आपको अपनी तकलीफ आपसे बताऊं और ना आपने कभी यह पूछा कि अच्छा चूंकि आपने अपनी तकलीफ बताई है तो भाई साहब क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं ना ना तो आपने पूछा ना उन्होंने बताया तो अब सवाल यह उठता है भैया कि जब किसी ने मांगा नहीं और दे दिया गया अधिकार तो ये भी एक एक नजरिया है अब इसका एक और पक्ष देखिए वो थोड़ा रंगीन पक्ष है वो पक्ष ये है कि कभी कभी आप पूछने का अधिकार रख लेते हैं पूछने का अधिकार क्या होता है पूछने का अधिकार होता है कि आप अगले से पूछ लेते हैं कि भाई साहब जैसे हमने अभी अपने गाने की शुरुआत किया ना इस कार्यक्रम की वो पूछ रहा है हमारा नायक ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत यानी कि अब अगर बता दे कि भैया खाब है तो हम उसके हिसाब से बात करें और अगर बता दे कि हकीकत है तो उसके हिसाब से बात करें तो यहां पर अगर आपने पूछ लिया होता तो शायद यह अधिकार और हक जो था इसका लिया जाना या दिया जाना किसी विशेष मुसीबत को यानी कि या किसी विशेष परेशानी उलझन को जन्म नहीं देता तो एक बात तो ये हो गई साहब अब एक मुद्दा और आता है इसी के साथ हक और अधिकार में कभी कभी इसकी सीमाएं तय हो जाती हैं वो भी देखिए हम ये नहीं बोलते हैं कि वो सीमाएं कहीं निर्धारित की जाती हैं। वो सीमाएं अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब या उसका रिएक्शन देखकर वहां पर आप सीमा तय कर लेते हैं और आप सोचते हैं अप टू दिस पॉइंट एंड नो फर्दर सवाल यह है कि अप टू दिस पॉइंट एंड नो फर्दर तो अगले का जवाब उस देखिए एक आपको एक बात बताऊं एक मजेदार प्रोग्राम आता है भाभी जी घर पर है सॉरी <coughs> उस भाभी घर पर है में एक टिपिकल लाइन है उस लाइन में क्या होता है कि हमारे एक पात्र जो हैं, भाभी जी से मिलने जाते हैं और वो भाभी जी को कुछ अवांछित यानी बिना मांगी कुछ सलाहें या कुछ मशवरा या कोई बात कहते तो भाभी जी उनसे पूछती हैं कैसे तो अब जब वो पूछती है कैसे तो वो अपनी उस आवांछित सलाह के बारे में बताना शुरू करते हैं भाभी जी तुरंत पूछती है मैं ये नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूं कैसे आए देखिए कितना बड़ा ये एक गलत फहमी का मुद्दा हो गया कि अगला समझकर कि उसको अधिकार है वो अवांछित सलाह देने का परंतु भाभी जी उस सलाह को सुनकर के यानी सलाह को सुनने तक कर सीमा उनकी थी मगर वो सलाह उनके मामले में दखल जिस क्षण उनको लगा कि यह उनके मामले में दखल हो रही है वहां पर उन्होंने उसको पूछा कैसे आए तो अब हमारे जो पात्र भाभी जी के पास जाते हैं वो पात्र अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं फील्स वेरी हर्ट ये अलग बात है कि वो अगले एपिसोड में वो फिर आ जाते हैं बात करने के लिए मगर वहां तो वो हर्ट हो ही गए तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने आता है जहां पर कि हम हक की सीमा बांध देते हैं कि अगला किस जगह तक आपको सुझाव दे सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है आप अगर जो इसी बात को अपने घर परिवार में देखना चाहें बच्चे बहुत से घरों में आप देखेंगे कि बच्चों को आपका संबोधन दिया जाता है यानी जब वो लोग अपने बच्चों की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आप ऐसा कर रहे ठीक है थीक? कोई बात नहीं अच्छी बात है आपका संबोधन तो बहुत अच्छा है सम्मान देना चाहिए परंतु घरों में या वैसे ही घरों में अक्सर बच्चों की सलाहें भी ली जाती हैं। यानी कि मसलन कहीं जाना है या किसी के साथ कोई बात व्यवहार करनी है वहां पर एक आठ साल का या दस साल का बच्चा भी अपनी सलाह देता है तो अब सवाल यह है कि उसने आठ साल के बच्चे ने या दस साल के बच्चे ने जब सलाह दी और अगर उसी वक्त उसको यह बता दिया गया कि भाई साहब ये मामला आपका नहीं है या, या अक्सर परिवारों में यह भी कहा जाता है कि बच्चों को इस मामले में बात करने की जरूरत नहीं है तो उस बच्चे को मालूम हो जाता है कि मेरी सीमा यहां तक है बस इसके आगे मेरी सीमा नहीं है यही सीमा उसकी बढ़ जाती है अगर उसकी बात सुनी जाने लगती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो घर में अपने अपनी बातों को रखना शुरू कर देता है मैं ये नहीं कहता कि यह अच्छी बात है या बुरी बात है मगर मैं आपको बता रहा हूं कि परिवारों में इस तरह से हम अधिकारों का लिया जाना देखते हैं। कभी कभार आपके कोई मित्र आपने देखे होंगे मैं अपने बारे में जानता हूं कि हमारे एक दो मित्र हैं जो कि अपनी परेशानियां यानी जब भी उनको दुख होता है दुख मतलब सचमुच में जब उनकी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है या उनको आंसू बहाने की जरूरत होती है तो वो हमारे कंधे का इस्तेमाल करते अब सवाल यह है कि उनके परिचित तो अनेक है और सच बात यह है कि जब पार्टी में जाना होता है या जब हंसी मजाक करना होता है या होली का फंक्शन मनाना होता है तो उनको हमारी याद नहीं आती उनको हमारी याद कब आती है जब उन्हें दुख या परेशानी होती है उनको यह भी पता है कि उस दुख या परेशानी में हम कुछ कर नहीं सकते मगर हम सुन सकते हैं। तो सब ये अधिकार हमने ही दिया उनको कि हम आपकी बात सुनेंगे सॉरी दूसरे लोग जो उनके साथ पार्टियों में जाते हैं या जिनको वो पार्टियों में बुलाते हैं या जिनके साथ हंसी मजाक का संबंध है उनके साथ ये दुख बांटने का संबंध नहीं है या कंधे पर सिर रखकर दुखी होने का उन्होंने अधिकार नहीं दिया या तो हम यह कहें कि उन्होंने नहीं दिया है या हम यह कहें कि इन्होंने मांगा नहीं है अगर हम इसी बात को कार्यालयी परिवेश में देखें तो वहां पर भी यह बहुत अक्सर होता है मैं आपको एक अपने व्यक्तिगत घटना बता सकता हूं जहां पर कि मैंने अधिकार लेने की चेष्टा की और मुझे स्पष्ट बता दिया गया कि आप का अधिकार लेने की सीमा केवल यहाँ तक है हमारे एक अधिकारी थे और हम किसी मीटिंग में यानी सरकारी जो आधिकारिक मीटिंग थी उसमें बैठे हुए हमने उनसे कोई हल्की बात कह दी हल्की बात मतलब उन्होंने कुछ आदेश दिया और हमने ये नहीं कहा कि हम उस आदेश का पालन नहीं करेंगे परंतु हमने उस आदेश को थोड़ा मुस्कुराते या हंसते हुए उसके बारे में कुछ कमेंट कर दिया उन अधिकारी महोदय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा कि मिस्टर रवि डू यू रियली वॉन्ट टू बी रेप्रिमांडेड फॉर दिस इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा जा सकता मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद मेरे उनसे संबंध कुछ खराब हुए मगर मैं ये बता रहा हूं कि उसके बाद फिर मैंने उनसे लिबर्टी लेने की कोई चेष्टा नहीं की मैं आपको एक और बता सकता हूं कि हमारे एक उच्चाधिकारी ने एक बार अपने स्वास्थ्य के बारे में मुझसे कुछ चर्चा किया हेलो तो साहब जैसा कि हसपे मामूल होता है हमने उनको अपनी सलाह मशवरा देने की कोशिश शुरू कर दी ठीक है उन्होंने अपने सद्भावनावश संभवता या यूँ कहा जाए कि उन ज़्यादा सभ्य थे वो तो उन्होंने उस बारे में हमसे कुछ कहा नहीं परंतु उन्होंने जब हमारे विचारों पर कोई एक्शन नहीं लिया या जब उन्होंने उसको सुना तो उनके चेहरे के मनोभाव ऐसे थे कि साहब इसका कोई वक्त या वजूद नहीं मतलब इसकी वैल्यू नहीं ऐसा कहना चाहिए हम समझ गए कि भाई ये अब जो है इस जगह पर सलाह देने का कोई मतलब नहीं है हमको अपने अधिकार की सीमा मालूम हो गई आपको एक और बात बताऊं साहब यहां पर क्या होता है कि यहां पर अधिकार लेने और देने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो है कि आप किस स्तर से बात कर रहे हैं यानी कि आप अधिकार लेने और देने के संबंध में आपका स्तर कहाँ पर है यह मेरा विचार है मैं अब, अब आपका विचार अपनी जगह पर आप विचार कर सकते हैं तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि फ्लो होता है ना सब कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है हमेशा लिक्विड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है और गैस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो अब आपका अधिकार गैसियस है या आपका अधिकार लिक्विडी है ये आप देख लीजिए भाई साहब वो अधिकार आप उसके हिसाब से फ्लो करेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हां सवाल ये है कि अधिकार को सीमित करना ये आपके अधिकार में केवल तभी आएगा जब आपके अंदर नहीं कहने की हिम्मत होगी मैं चूंकि इसका भुगत भोग रह चुका हूं तो इसलिए मैं ये बात बता सकता हूं देखिए मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए मैंने उन बच्चों को अधिकार दे रखा है कि वे मेरे साथ हंसी मजाक करें तो कभी कभार आ, मतलब सच बात है कि आपके साथ थोड़ी कमजोरी अपने बांट दे रहा हूं मैं जब खाना वाना खाता हूं ना, तो मेरी शर्ट जो है उस पे देखने से आपको पता चल जाएगा कि इन भाई साहब ने आज क्या खाया। तो मतलब मेरी शर्ट पे कुछ ना कुछ गिर जरूर जाता है मैं चाहे कितना भी संभाल के खाऊं, तो अब साहब वो बच्चे जो है उनको भी यह बात पता चल गई है तो अक्सर मेरा मजाक उड़ाने के लिए उनके पास यह मुद्दा रहता है मुझे नहीं लगता है कि मेरी आयु के किसी व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तरह की बात कह पाएगा कि भैया आपकी कमीज पे खाना गिरा हुआ है मगर वो बच्चे निश्चंक भाव से कह देते हैं तो क्या यह अधिकार मैंने ही तो उनको दिया है मगर यह अधिकार सामने वाले को मतलब जो आपके बराबर वाले हैं या जो आपसे पद स्थान वगैरह में जो समान है आप उनको ये अधिकार तो आपने नहीं दिया है वो तो आपसे नहीं बोलेंगे यहां पर एक और बात आपसे बताऊं साहब कि जब बात हक और अधिकार की होना लेना देना ये सब इसमें एक और फैक्टर आता है जैसे एक फैक्टर मैंने आपसे बताया कि वो फैक्टर है स्टेटस का दूसरा फैक्टर है अफेक्शन आप जब अपने भगवान से बात करते हैं तो क्या आप बोलते हैं मुझे लगता है कि भगवान को तो हर व्यक्ति जब आंखें बंद करता है तो यही कहता है कि तू ही सबसे बड़ा है तू ही मेरी रक्षा कर तो भगवान से तो हम तू बोल देते हैं क्यों क्योंकि भगवान पर हमारा अधिकार है भगवान पर जब हम अपना अधिकार जताते हैं तो हमारे उस अधिकार की कोई सीमा नहीं होती ये तो भगवान की बात हुई आप अपने माता पिता को तू बोलते हैं क्या नहीं बोलते तो सब माता पिता पर वो अधिकार नहीं है मगर भगवान पे अधिकार है तो अब सवाल यह है कि ये अधिकार की सीमाएं कौन तय करता है आप या वो तय करिए देख लीजिए कौन तय करता है तो आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ आज देखिए आज इत्तेफाक से बात थोड़ी बड़ी लंबी हो गई और मैं अब आपके साथ में वो क्या बोलता हूँ वो ढिंगरा साहब वाली किताब का एक चैप्टर आपको पढ़कर सुनाना चाहता था वो नहीं कर पाया तो अगले हफ्ते और अगले हफ्ते मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था अगले हफ्ते आपके पास एक दिलचस्प कहानी लेकर आऊँगा क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि दिलीप कुमार के बारे में जो आपने बताया वो बहुत अजीब अजीब बात थी और अशोक कुमार के बारे में जो बताया वो तो बहुत ही विचित्र बात थी तो आपको अगले हफ्ते मैं निम्मी के बारे में कुछ बताऊंगा तो साहब फिर वहां से बात करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया है बहुमूल्य समय इसके लिए मैं आभारी हूं अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ खाभ हाँ हो तुम या कोई हकीकत कौन को तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और परी बा जाओ फिर पुकारो मुझे फिर मेरा नाम लो फिर पुकारो मुझे कुत्तम